शिवपुराण रुद्र संहिता उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया फिर मैं विनम्र होकर बोला नाथ महेश्वर प्रभो आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ साक्षात सदा शिव की धर्मपत्नी जो उमा है वह जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं प्रभो सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं इनमें लक्ष्मी तो श्री की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं प्रभो लोग हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्षपुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं उनका नाम सती है सती ही ऐसी भार्य हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारी हो देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत पालन करती हुई तपस्या कर रही है महेश्वर आप उन्हें वर देने के लिए जाइए कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए शंकर भगवान विष्णु की मेरी इस मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है आप अपने शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी इसमें संशय नहीं है तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त बत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा बहुत अच्छा ऐसा ही होगा उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिषेक स्थान को चले गए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नौवीं तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनका श्रीविग्रह सर्वांग सुंदर एवं वर्ण का था उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्ट होता था उनके चार भुजाएं थीं उन्होंने हाथों में त्रिशूल ब्रह्मकपाल वर तथा अभेद धारण कर रखे थे भस्मय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे उनके अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्ही के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले महादेव जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए कोई वर मांगो तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें प्रदान करूँगा